था अनुमितीकरण है अनुमान आगे अनुमिति के लिए परामर्श जन्यम ज्ञानम परामर्श जन्यम ज्ञानम कहने से परामर्श प्रत्यक्ष में जाएगा इसलिए उसका वारण करने के लिए हेतु हेतु विषय का हेतु अभिशय कत्व क्षति परामर्श जन्म ज्ञान ये कहना चाहिए आगे परामर्श का क्या लक्षण का था व्याप्ति विशिष्ट पक्ष ज्ञान व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम विशेषण कौन हो गया व्याप्ति विशेष कौन है पक्षधर्मता ज्ञानम पक्ष धर्मता नहीं है पक्षधर्मता ज्ञान इसलिए व्याप्ति आकर के कहा रहेगा ज्ञान व्याप्ति तो पक्ष धर्मता ज्ञान में किस समय से रहेगा घट आकर के घट ज्ञान में किस समय रहेगा घट ज्ञान में रहेगा और ज्ञान घट में रहेगा यहां ज्ञान और घट घट को क्या कहेंगे घटक को विषय कहेंगे विषय विषय तो अभी व्याप्ति आ करके ज्ञान में किस समझ से रहेगा विषयिता क्योंकि ज्ञान विषय ही होता है तो विषयिता संबंध ना व्याप्ति विशिष्ट और पक्ष धूमता ज्ञान हो हम्म। और परामर्श ज्ञान का स्वरूप कैसा है अतः किसको परामर्श ज्ञान कहते हैं लक्षण नहीं पूछ रहे हैं हाँ। साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष व्याप्य धूमवान एवं पर्वत ये हो गया है। परामर्श ज्ञान का स्वरूप ऐसा हो गया व्याप्ति का स्वरूप कैसा कहेंगे जैसे धुम अग्नि में उसका स्वरूप कैसा है धुमस तत्र अग्नि रीति ये हो गया उसका स्वरूप जिसको हम कहते हैं कि शब्द के द्वारा अभिनय करता है ये उसको स्वरूप कहते है लक्षण साहसरी नियमा लक्षण स्वरूप तो अर्थात तो वो देखने के लिए कैसा है उसका लक्षण तो लक्षण भी कहीं देखने के लिए जो है वो लक्षण हो सकता है किंतु तो ये स्वरूप और लक्षण कहते हैं अर्थात ये स्वरूप होता है ये लक्षण का घटक नहीं होने से भी चलेगा इतने अंश लक्षण हो जाएगा जैसे कहेंगे गौ का स्वरूप कहे चार पाव है सिंह है ऐसा है ओसा है ये सब कह देंगे लक्षण क्या है कहते हैं शासनादिमा को असाधारण जितना है उतना ही से लक्षण हो जाएगा स्वरूप कुछ अधिक हो सकता है कोई हानि नहीं है वो लक्षण का घटक नहीं होता है जैसे कहेंगे इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु।, चक्षु। आगे क्या है इंद्रियम रूप ग्राहकम चु कृष्ण ताराग्रवर्ती कृष्ण ताराग्रवर्ती ये लक्षणों से नहीं है ये उसका स्वरूप कथन कहाँ रहता है ये स्वरूप कथन कर दिया ये लक्षण नहीं है जो धन का अभाव है वो तो व्यापत्तिब्ध हो जाएगा जैसे दृष्ट तो पहले बताइए वन्नी ही व्यापक है और ध्रो व्याप्य है अनवय है पढ़ वही तो उसके विरुद्ध करेंगे तो इसका उदाहरण मिल जाएगा कि जहां वन्य व्यापत्ति है तो जनरल भारत में भी और लोगों में भी वन ही वन लोग हाँ। व्यापक है वैसे ही में में में है। तो में इसका रहता मिलेगा। व्यापक तो धूम का अभाव है मतलब व्यापक मिला वहाँ मतलब व्यतिरेक में वहाँ व्यापक मिला धुमा भाव मिला किन्तु वन्य भाव नहीं रहता। इसलिए उसमें अर्थात जहाँ धुमाभाव रहेगा जहां वन्य भाव रहेगा वहां धुमा भाव तो, क्योंकि वन्य भाव ये व्याप्य है धुमा भाव व्यापक है जहां व्यापक नहीं रहेगा वहां व्याप्य नहीं रहेगा धुमा भाव हो गया व्यापक जहां धुमा भाव व्यापक नहीं रहेगा वहां वन्य भाव व्याप्य नहीं रहेगा किंतु अयोगोलोक में धुमा भाव जो व्यापक है वो नहीं रहेगा ऐसा है क्या वो तो वहाँ है तो इसलिए ये अयोग को यहाँ अर्थात कोई कार्य नहीं है उसका हमको अगर बेहतर का व्याप्ति दिखाना है तो जहा धुमा भाव नहीं रहेगा वो दिखाना पड़ेगा भाव रहेगा पड़े तो अच्छा अच्छा जहा न, न जहा बंदी नहीं रहेगा ये तो हम कहते हैं जहां बंदी नहीं रहेगा वहा धुमा नहीं रहेगा इस प्रकार करेंगे और कहेंगे कि जहाँ धुमा तो तो भाव नहीं रहेगा ठीक है तो जहाँ धुमा भाव नहीं रहेगा वहाँ बनभाव क्योंकि धुआ भाव व्यापक है अगर व्यापक नहीं रहेगा तो व्यापी भी नहीं रहेगा जहाँ धुमा भाव नहीं रहेगा वहाँ वन्य भाव भी नहीं रहेगा धुमा भाव नहीं रहेगा तो कौन रहेगा धुमा रहेगा वहां भाव नहीं रहेगा तो कौन रहेगा अभाव का अभाव करने, तो करने से फिर भाव में पहुंच जाएंगे व्यापक जो है अधिक अभाव देश अर्थात ये जो ये देश इस प्रकार की नहीं है धूमो अभाव अधिक स्थान पर रहेगा अर्थात बन ही अभाव नहीं रहने पर भी धूमो अभाव रहेगा तभी धूमो अभाव अधिक स्थान होगा ये बोलो का बन्या भाव है धूमा भाव अधिक स्थान रहा नैतृत व्याप्ति वहाँ नहीं है वैतृक व्यक्ति क्या कहेंगे बंधी नहीं है वहाँ धूमो नहीं है ये वैतृक व्याप्ति अर्थात जहाँ बनिया भाव है वहाँ धूमा भाव है जरूर जहां वन्य भाव है वहां धुमा भाव रहेगा किंतु जहां धुमाभाव होगा वहां वन्य भाव होगा ऐसा कोई बात नहीं जहाँ व्यापक हो होगा वहां व्याप्य होगा सर्वदा जहां व्यापक होगा जहां उत्तराखंड होगा वहां ऋषिकेश होगा इसलिए व्यापक है तो व्याप्य हो जाएगा ये कोई बात नहीं व्याप्य है तो व्यापक रहना पड़ेगा धुमा भाव हो गया व्यापक वो अयोग में है बन्या भाव हुआ व्याप्य वो नहीं है हो सकता है व्यापक रहने से व्याप्य रहेगा ऐसा कोई कारण का को नहीं है मतलब धुआ जिला है धुमा भाव को लेकर के व्यक्ति व्याप्ति निरूपण नहीं हो रहा है यही भाव हो तत्र धुआ भाव हो यत्र धुमा भाव तत्र बन्या भाव ये नहीं कह तो आयोग में विचार हो रहा है ना यत्र व्यक्तृत व्याप्ति कैसे कहेंगे तो, तो आप धुआं भाव को नहीं लेना है यत्र बन्या भाव पहले बनिया भाव दिखाना पड़ेगा वहां दिखाएंगे कि हाँ धुआं भाव है यत्र धुआं भाव हो तो तत्र बनियो भाव ये नहीं होगा कि धुआं भाव तो व्यापक है व्यापक नहीं रहेगा तो व्यापक भी मतलब धुआं भाव हो गया व्यापक व्यापक रहने से व्यापी भी रहेगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है धुआं भाव व्यापक है ना व्यापक जहाँ रहेगा व्यापक को रहे रहना पड़ेगा नहीं। उत्तराखंड जहाँ रहेगा उत्तराखंड व्यापक है किसी के इसको रहना पड़ेगा एक बात नहीं। तो अगर व्यापक का अभाव हो जाएगा तो व्यापक का अभाव होना पड़ेगा व्यापक का विद्यमानता होने से व्यापक हो जाएगा जैसे धूमो और बन्ही में कौन व्यापक है तो बन्ही होने से धूमो को होना पड़ेगा इसलिए व्यापक होने से व्यापक होना कोई जरूर नहीं है व्यापक होने से व्यापक होना पड़ेगा ये जो से ये कोई बात नहीं तो तो रहे है रहेगा वहाँ जहाँ बनी अभाव होगा वहाँ धुआं अभाव होगा होगा तो वहाँ बनी रहेगा लेकिन अभाव निश्चित वहाँ धुआं भाव रहेगा तो, इस रहे तो इसलिए धुआं भाव व्यापक होगा व्यापक तो होगा अच्छा आगे व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरे की यथा यथा पृथ्वी पृथ्वी यथाथतरे यदितरेभ्यो नीदे न तद न यथा न तथा चेयंगथा तस्मा तथेति अत्र यदव तद इतर भिन्न मितन्वय दृष्टान पृथ्वी मात्र पक्ष व्यतिरिकप्तिक कहकर के मात्रपद के द्वारा किसको निराकरण करती कर दिए व्यतिर तो मात्र संस्कार मात्र जन्य संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति व्याप्तिकम तो व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम क्या समास हुआ है मात्र ठीक है व्यतिरेक मात्र आगे व्यतिरक मात्र इति व्यतिरिक व्याप्ति व्यतिरिक मात्र व्याप्ति कम उसको कहेंगे केवल व्यतिरिक मयूरविंश कादेश हो जाएगा त्र तदेव तन्मात्र कहते हैं मयूरविंश कादेश उसी से ही होना चाहिए व्यतिरेक एवं व्यतिरिक मात्र लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा अर्थात लिंग एव परिमाण है से तो का निराकरण करते हैं न मात्र पद से अन्वय व्याप्ति का अन्वय का निराकरण करते हैं यहाँ कहते हैं व्यतिरिक मात्र व्याप्ति है अर्थात तो अन्वय व्याप्ति इसमें नहीं है अन्य व्याप्ति नहीं है तो अन्वय व्याप्ति जहाँ जहाँ घटना है वो सब नहीं रहेंगे तो यहां मात्र दे करके हम अन्वय व्यतिरिक्वयी उनको नहीं हटा रहे हैं अनु व्यक्ति को हटा देते हैं तो अन्वय व्यक्ति को हटा देंगे तो व्यक्ति के लिए जो केवल अनुय और अन्य होना चाहिए वो दिनों हट गए व्यतिरेक मात्र व्याप्ति का मतलब मातृ पद व्यतिरिक के साथ जाकर के उसका जो प्रतिद्वंदी है अन्वय उसको हटा दिया अन्वय व्याप्ति नहीं है जाइए था पृथ्वी इतरभ्यू भिद्यते इसको थोड़ा सरल कर देंगे तो पृथ्वी भी इतर भिन्न तो साध्य हो पृथ्वी भी इतर भिन्ना गंधवत्वा व्याप्ति दे दिए यद इतरभ्यू न भिद्यते न तद गंधवत यथा जलम तो देखिए ये अनुमान हो गया पहले इसमें दृष्टांत तो किसको को दिए जलम हो गया आगे पक्ष क्या है पृथ्वी हेतु क्या है गंधवत्व और साध्य क्या होगा पृथ्वी इतर भिन्ना साध्य क्या होगा इतर भिन्न जब कहेंगे कि पर्वतो बिमान साध्य बिमान है बन्धिमान में रहने वाला धर्म इसी प्रकार की दोनों हम समानाधिकरण करते हैं पक्ष और आगे साध्यवान को पर्वत वही तो दोनों समानाधिकरण है इसलिए साध्य वो होगा जो उसमें रहेगा ताकि पक्ष में रहेगा ना इसलिए उसके साथ वो बराबर नहीं होगा तो जो शब्द पक्षियों के साथ समानाधिकरण करके कहा जाएगा उसमें रहने वाला धर्म को लेंगे अगर कोई मधुबित है तो हटा देंगे नहीं है तो, है तो लगाना है ऐसे कहेंगे अगर तो लगाएंगे इसलिए ये जो कहते ना काशी वाला ये वाक्य मान वान वर्जिया तो लगाकर गर्जिया उनका वाक्य है अगर मतुप कुछ है मान वान इत्यादि अगर अवकारांत नहीं है तो वान नहीं हो पाएगा है ऐसे नहीं लगेगा इसलिए मान मिलेगा पर वो तो वनी मान तो मान वान को हटा देंगे अथवा नहीं है तो तू तो लगा कर तो जोर करके कह देंगे ये साध्य है कहते हैं। तो अभी पक्ष तो क्या हो गया पृथ्वी पृथ्वी साध्य हो जाएगा इतर भिन्न। इतर भिन्नत्वम भिन्नत्वम ये भिन्न में रहेगा धर्म जी। उसको भिन्न क्यों कहते हैं क्या रहा बोल करके भिन्नत्व का क्या अर्थ है भेद इसलिए साध्य क्या हो जाएगा खाली भेद नहीं भेदा तो बेदा तो। बेदा तो। इतर भेद ये चाहिए मुख्य इतर भेद पृथ्वी इतर भेद रहेगा उसमें खाली भेद भेद ये नहीं इतर भेद अर्थात इतर कहने से किसको लेंगे पृथ्वी से इतर जो है पृथ्वी से इतर कौन हो जाएंगे तो ये जल होगा तेज होगा वायु होगा आकाश होगा काल देख आत्मा मन और गुण क्रिया सामान्य विशेष समवाय अभाव ये सब होंगे ये सभी इतर में आ गए तो पृथ्वी इतर भिन्न और हेतु किसको को दिया गंधवत्वम ये हो गया हेतु तो और दृष्टांत दे दिए जलम।, जलम अभी अगर हमको अन्वय व्याप्ति मिलता हम दृष्टांत में पहले हेतु को दिखाएंगे साधे को दिखाएंगे अभी जलम में पहले देखिए गंधवत्वम है नहीं है हेतु ही नहीं है तो दृष्टांत में हेतु नहीं है तो वहाँ नई व्याप्ति हम दिखा पाएंगे नहीं।, नहीं दिखा पाएंगे तो अभी हम चलेंगे व्यति व्याप्ति दिखाने के लिए व्यक्ति व्याप्ति कैसे दिखाएंगे यत्र हेतु तत्र साध्य ये व्यक्ति व्याप्ति कैसे कहेंगे तत्र तो हेतु अभाव यहाँ साध्य क्या शा है साध्य क्या है इतर भिन्नत्व तो हम उसको संशोधन करके क्या कहा इतर भेद तो साध्या भाव क्या हो जाएगा इतर भेद अभाव अभी जल में हम जाकर के देखेंगे कि वहां साध्या भाव होना चाहिए और हेतु अभाव होना चाहिए जल में देखिए इतर भेद अभाव अभी इतर कहने से पृथ्वी से बाकी जितने हैं सब इतर अभी जल तो इतर में आएगा ना इतर भिन्न में आयेगा इतर इतर इतर में आ जाएगा अभी जल हो गया इतरों में आ गया तो उसमें इतर भेद रहेगा जो इतर होगा उसमें इतर भेद आएगा तो इतर भेद नहीं आएगा इतर भेद नहीं आएगा तो क्या आएगा इतर इतर भेदा भाव आया जल में इतर भेदा भाव आया ये साधिया भाव है ना हेतु भाव है तभी तो दृष्टांत में साधिया भाव आ गया तो आने से अभी वहाँ हेतु भाव भी दिखाएंगे जल में गंधवत्व है गंधवत्व था गंध जल में गंध है नहीं।, नहीं है तो क्या है गंधा भाव अथवा हाँ? गंधवत्वा भाव गंधवत्वा भाव अथवा गंधा भाव तो अभी दृष्टान्त जल में साध्या भाव आया ना हेतु भाव आया आया तो है हाँ अभी हमको भितर की व्याप्ति कैसे कहेंगे तो यहाँ शब्द व्यवहार करेगा साध्याभाव तो सामान्य हो गया यत्रे ये तर, ये तर, इतर भेदाव तर भेदा भाव त्र ग्धवत्वा भाव देखिए उसी को व्याप्ति कहा है यद इतरेभ्यो न भिद्य जो इतर भिद्यते हो जाएगा उसमें इतर भेद आ जाएगा और जो उसमें इतर भेद आएगा नहीं क्या आएगा इतर आएगा इतर भेदभाव आ गया और सब तो, तो गंधवत न तो उसमें गंध आया गंधवत्व में तो आया गंधवत न तो गंधवत्व तो नहीं आया तो क्या आया तो अभी जल में हमको वितरिक व्याप्ति मिल गया व्यक्त व्याप्ती कैसे कहेंगे इत्रव्यता, इत्रव्यता, भावोर्त, भावोर्त। कहा मिला जल में मिला तभी जल में हमको बेतरे की व्याप्ति मिला अच्छा तो यहाँ कहेंगे कि आपका साध्य है कि इतर भेद इतर से किसको लिए तेरह लागे चौदह ये नौ द्रव्य हैं पृथ्वी चला गया और कितने द्रव्य बच गए आठ द्रव्य बच गए तो आठ द्रव्य हो गया और गुणा कर्म सामान्य और विशेष समवाय ये हो गया अभाव तो कोई और अलग पदार्थ तो नहीं मानेंगे तो ये और द्रव्य में ये और आ जाएंगे ए पदार्थ तो में और पांच रहेगे तो ये आठ और पांच आठ पांच तेरह अभाव को मानेंगे तो चौदह तो इतर में कितने आए चौदह आए अभी आपका साध्य क्या है इतर, इतर भेद चौदह का भेद चौदह का भेद कहाँ रहेगा पृथ्वी आपका पक्ष है पक्ष में साध्य निश्चय है क्या नहीं अभी तो उसके लिए विचार कर रहे हैं तो आप जिसको साध्य कहते हैं इतर भेद ये कहीं प्रसिद्ध होना चाहिए क्योंकि पक्ष में तो अभी प्रसिद्ध नहीं, नहीं है वो तो संदेह विचार कर रहे हैं तो अभी ये साध्य कहाँ है अगर साध्य नहीं है तो बंधिया पुत्र को सिद्ध कराने वाला बात हो गया साध्य अप्रसिद्ध होगा तो ये अनुमान दोष है साध्य प्रसिद्ध होना चाहिए हम पर्वत तो में बन्नी की सिद्धि कर रहे हैं क्यों कि तो बनी अन्यत्र प्रसिद्ध है जो साध्य कहीं प्रसिद्ध नहीं है वो साध्य नहीं बन पाएगा तो ये दोष आएगा कहेंगे इतर भेद हमको कहीं मिला नहीं पक्ष में तो संशय है तो कहेंगे इतर भेद इतर में चौदह आये तो जल में पृथ्वी भेद रहेगा जल में तेज भेद रहेगा तेज में वायु भेद रहेगा तो अभी हम जो पृथ्वी में इतर भेद कहते हैं ये चौदो का भेद चौदो का भेद कहते हैं तो भेद, तेज भेद वायु भेद आकाश भेद ये कहते हैं अभी भेद ये सिद्ध है अन्यत्र नहीं है जलभेद तेज में है वायु में है तो में है तो आपका साध्य हो गया कि इतर भेद इतर अर्थात चौदह अर्थात चौदो का भेद चौदह का भेद सब सिद्ध है एक एक करके सिद्ध है क्योंकि आपका इतर भेद इतर में बहुत है अर्थात यहाँ इतर ऐषाम भेद तो इतर ऐसा भेद कहने से सिद्ध है जल जलभेद तेज भेद वायु भेद सब सिद्ध है तो होने से साध्य अप्रसिद्ध ये नहीं होगा ये किन्नावली में दिए हैं वहाँ हो जाए चौदह चौदह का भेद रहेगा पृथ्वी में इतर का भेद कहने से चौदह तो इतर भेद हमारा साध्य है इतर भेद का क्या अर्थ है जल भेद, तेज भेद वायु भेद इस प्रकार की हमारा साध्य में इतर एसाम भेद इस प्रकार की नहीं इतर एसाम को अलग कर लेंगे उनका एक भेद इस प्रकार नहीं चौदह भेद है हमारा शाली का चौदह इतरों का एक भेद है ऐसा नहीं ये अंतर है ना? मतलब ये चौदह भेद है ये चौदह भेद सब सिद्ध है पृथ्वी में भी भेद रहेगा पृथ्वी में रहेगा? इतर भेद अर्थात तो पृथ्वी में, में इतर भेद का अर्थात जलभेद तेज भेद वायु भेद आकाश आकाशभेद ये सब इस प्रकार चौदह मिल लेंगे लेकिन ये जो होता है ये पे भी रहेगा इतर भेद इतर भेद रहेगा इसलिए इतर भेद हमारा जो साध्य है वो सीधा है अर्थात तो चौदह भेद ये कहीं ना कहीं सब सीधा है अच्छा तो अभी हमको दृष्टांत में हेत ये व्याप्य और व्यापक ये दोनों मिल गए तो साध्या भाव हो गया व्याप्य और हेतु भाव हो गया व्यापक साध्या भाव क्या हुआ इतर भाव और हेतु भाव भाव ये हमको जल में मिला आगे हम चलते हैं दृष्टांत सिद्ध होने के बाद पक्ष में चलेंगे तो कहते हैं कि की यम तथा तो यम अर्थात तो ये जो पृथ्वी है ये वैसा नहीं है वैसा नहीं है अर्थात तो जैसे दृष्टांत है दृष्टांत नहीं है दृष्टांत जैसा नहीं है ये जो दृष्टांत तो है जल वो गंधा गन्धव, गंधवत्वाभाव वाला है जी। जो दृष्टांत तो जल है गंधवत्वाभाव वाला है गंधा भाव वाला है कहते हैं ये जो पृथ्वी है ये व्यापक वाला नहीं है व्यापक हो गया गंधा भाव ये गंधा भाव वाला नहीं।, नहीं है अर्थात व्यापक वाला नहीं है नथा तथा अर्थात गंधवत्व अभाव गंधा भाववान जैसे की जल हुआ ये ऐसा नहीं है तथा का अर्थ न चयम तथा तथा अर्थात गंधा भाव भाववान ये नहीं है तो नहीं होने से गंधा भाव ये व्यापक है तो भाव व्यापक है गंधा भाव नहीं रहेगा तो इतर भेदा भाव भी नहीं, नहीं रहेगा तो इसलिए कहते हैं तस्मान न तथा तस्मात न तथा तथा, तथा अर्थात जैसे हमारा दृष्टांत था जल ये जल इतर भेदवान था ना इतर भेद अभावान था।, था इतर भेद अभावान था ये जो पृथ्वी है इतर भेद अभाव वाला नहीं होगा तो इतर भेद अभाव नहीं रहेगा तो क्या रहेगा तो इतर भेद भाव रहेगा इतर भेद अभाव का अभाव रहेगा तो अर्थात इतर भेद रहेगा इसी तो हुआ न चम तथा तथा अर्थात ये गंदा भाववान नहीं है नहीं होने से तस्मात न तथा न तथा अर्थात इतर भेदवान नहीं है अर्थात इतर भेदवान नहीं है अर्थात ना इतर भेदा भाववान नहीं है सर इतर भेदा भाववान नहीं है जैसे जला इतर भेदा अभाव वा वाला है इतर भेद वाला नहीं है जला वो तो इतर है इसलिए इतर भेद का अभाव है तो ये जो पृथ्वी है इतर भेद का अभाव वा वाला नहीं है तो नहीं होने से इतर भेद वाला हो जाएगा व्याप्ति विशिष्ट हेतु को कहेगा व्याप्ति विशिष्ट व्यापियों को कहेगा हेतु होता है अन्वय में हेतु हो जाएगा व्यक्ति विशिष्ट हेतु को कहेगा हेतु अर्थात जो व्याप्य होता है तो न तथा तो तथा तो अर्थात तो गंध अभावान जैसा कि जल हुआ ऐसे गंध अभावान ये नहीं है तो गंध अभावान नहीं है तो फिर गंधवान है से होने से इतर भेद ऐसा ना ना गंध अभाव वाला नहीं नहीं होने से भेद अभाव वाला भी होगा तो गंध वाला वाला होने से भेद होगा ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको नहीं मिलता है गंध वाला होने से गंध वाला कौन है पृथ्वी गंध वाला है ऐसा निर्णय नहीं हुआ न तो गंध अभाव वाला अर्थात गंध अभाव वाला नहीं होने से अच्छा पृथ्वी गंध वाला है ये तो निर्णय हैतु है वो तो है तो रहे तो गंध वाला होने से अर्थात तो गंध अभाव वाला नहीं होने से गंध अभाव वाला नहीं होने से इतर अभाव वाला नहीं होगा पक्ष में तो हेतु को रहना पड़ेगा पक्ष में हेतु नहीं रहेगा तो वह नहीं चलेगा तो तो में ना अगर का दृष्टांत है हेतु नहीं रहेगा दृष्टान जैसे यहाँ जल दृष्टांत हो गया उसमें गंध है नहीं, नहीं है अनुय दृष्टांत दृष्टान हेतु तो रह जाएगा के व्यक्ति दृष्टान हेतु नहीं जाएगा पक्ष में हेतु तो दोनों में होना पड़ेगा चाहे अनवय हो चाहे व्यतिरिक्त हो पक्ष में हेतु रहना पड़ेगा तो तभी साधे को सिद्ध कराएगा। अच्छा अभी कहते हैं अत्र यद गंधवत तद यहाँ अनुय व्याप्ति कैसे कहते हैं ये अनुमान में अन्य व्याप्ति कैसे कहते हैं यह तो नहीं मिला यत्र यत्र इतर भेद कहते हैं अत्र अदंधव तदर भिन्नम अर्थात यत्र तत्र इतर भेद यंधवत्व तरभेद प्रकार कहते हैं यो यत्र तत्र तत्र वन्नी प्रकार यूम त्र जाता है अन्धव तदर भिन्नमे अन्वय दृष्टान्यू नै कहते हैं पृथ्वी मत पक्ष ये तो वाला था केवल पृथ्वी है और उसको आप पूरा पक्ष्य बना दिए हैं तो जो पक्ष्य हो जाएगा तो वहाँ हम व्याप्ति नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि पक्ष्य में साध्य का निश्चय है नहीं नहीं है तो व्याप्ति कैसे दिखाएंगे अन्य व्याप्ति दिखाने के लिए साध्य निश्चय होना चाहिए तो साध्य निश्चय होने से ही हम अनवय व्याप्ति दिखाएंगे और अभी पक्ष छोड़ करके अन्यत्र कहीं साध्य का निश्चय नहीं है पृथ्वी मात्र से पक्षत्वा पर्वत ये पर्वतों निमान तो उसमें दिखाइए आपको बेतरे की व्याप्ति दिखाना है मतलब उसका प्रश्न क्या है आपका अर्थात तो हमको अनुय व्याप्ति दिखाने के लिए आपको साध्य कहीं प्रसिद्ध मतलब साध्य कहीं होना चाहिए जहां हेतु भी होना चाहिए तो जैसे हम कहते हैं पर्वतो व निमान वहाँ हमारा हेतु और साध्य दोनों महानसों में सिद्ध है तो होने से उनप्ति दिखा दी अगर साध्य कहीं नहीं मिलेगा पक्षों को छोड़कर के करके आप उनप्ति नहीं दिखा पाएंगे साध्य होना चाहिए पक्षों रहना चाहिए नहीं तो दृष्टांत तो कैसे दिखाएंगे पक्षों को दृष्टान्त तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहाँ साध्य निश्चय है क्या नहीं है तो साध्य निश्चय है लेकिन वहाँ हेतु नहीं है और उसमें क्या है साध्य निश्चय है इतर भेद कहने से आ, मतलब चौदह इतर का भेद वो भी कहीं सिद्ध नहीं है चलेगा मतलब मतलब एक को छोड़कर तेरह तेरह मिल जाएगा सर्वत्र तो होने पर चौदह इतर का भेद्य प्रसिद्ध हो जाए तो, तो साधनिद वहां हेतु नहीं है इसलिए तो व्याप्ति नहीं मिलेगा वो तो ठीक है किंतु वहां साध्य भी पूरा इतर भेद हाँ, साध्य तो मानना पड़ेगा साध्य है किंतु हेतु नहीं है नहीं होने से अनुद्याप्ति तो नहीं मिलेगा पदकृति में केवल व्यतिरकिण लक्षण हा केवल व्यतिरक का लक्षण कहते हैं व्यतिरण एव व्याप्तिर तथा व्यतिरक मात्र व्याप्ति कमेण एवं खाली एवं कह दिया व्याप्तिर यस्मिन बहुप्रे दिखा दिया अन्वय व्यतिरणी अति व्याप्ति वारणा मात्र कह दिया अन्वय व्यतिक में जाएगा नहीं खाली अन्वय व्यतिरेक नहीं केवल में भी जाएगा नहीं अच्छा केवल में तो बिल्कुल जाएगा नहीं मात्र नहीं कहने पर केवल में जाएगा क्योंकि व्यतिरिक व्याप्ति कम हो जाएगा वो के भी केवल में नहीं जाएगा इसलिए मात्र कह करके करकेतरिक को हटाते हैं नम तथा यम अर्थात यम पृथ्वी मूल में दिया न तथा उपनवय वाक्य यम अर्थात यम पृथ्वी न तथा जैसे जल गंध अभाव वाला है ऐसे पृथ्वी गंध अभाव वाला नहीं है न गंध अभावती दृष्टान तो था जल ये गंध अभावती नहीं है तो नहीं होने से। भाव भाव हो जाए। तस्मान न तथा तो तो तस्मान न तथा तो अर्थात तो तस्मात्ने से तो गंध अभाव गंध अभाव अभाव गंध अभावत्वात अभाव। गंधा भाव बत्वा कहीं क्या पाठ है वहाँ गंधा भाव बत्वाभावत तो हाँ आगे और एक अभाव दिया है गंधा भाव बत्व तो अभाव ये जो जल है वो गंधा भाव बत्व उसमें है जी किंतु ये जो पृथ्वी है उसमें गंधा, है. गंधा, गंधा भाव तत्व है अभाव है इसलिए गंधा भाव तत्व का अभाव होने से तो जल में इतर भेद का अभाव था तो अभी यहाँ इतर भेद का अभाव नहीं रहेगा तो इतर भेद अभावती न और एक न आ गया इतर भेद अभावती न तो इतर भेद अभाव का अभाव हो जाएगा इतर भेद का अभाव कहाँ रहेगा जल में रहेगा अभाव रहेगा जल में इतर भेद रहेगा न अच्छा परस्पर नहीं अच्छा इसलिए चौदह का लेना पड़ेगा ले ले ले। ना इतर भेद अर्थात तो, चौदह का भेद जल में नहीं आएगा एक एक का तो आएगा तेरा का भेद आएगा चौदह का नहीं आएगा चौदह भेद उसको मिला करके इतर भेद कहेंगे इतर शाम भेद ऐसे नहीं इतर भेदान इस प्रकार चौदह भेद आना तो नहीं आएगा उसमें इतर भेद इतर भेद अभावती तो हेतु अभाव हो जाने से साध्य अभाव हो जाएगा और जब पक्ष में जाएंगे हेतु अभाव का अभाव हो गया हेतु हो गया तो साध्य को बना पड़ेगा न न अत्र किमति न अन्वय व्याप्तिरित आसन है यहाँ अन्वय व्याप्ति क्यों नहीं है परिहर अत्र का अर्थ इतर भेद साधक अनुमाने कितना पद है ये एक ही पद कैसे समाज कहेंगे इतर भेद से साधक यदअुम तस्मी यहाँ बहुबरी नहीं है इतर भेद का साधक क्योंकि इतर भेद को साध्य नहीं कह रहा है अगर इतर भेद को कह देंगे तो वह उभरी हो जाएगा या इतर भेद का साधक अनुमान एक अनुमान दे दिया अभी कहते हैं और भी सब अनुमान हो सकते हैं जीवत शरीरम सात्मकम प्राणाधिमत्वा जीवत शरीरम अर्थात जो जिंदा शरीर वो सब में आत्मा रहेगा सात्मकम क्यों तो प्राणाधिमत्वा इस सब में प्राणाधिमत्व रहेगा प्राण रहेगा सारे जीवत शरीर में और दृष्टांत दृष्टान्त तो व्याप्ति कहते हैं यन नहीं बम तन तो न एवं यथाघट क्योंकि प्राणाधिमत्व जीवत शरीर को छोड़कर के और कहीं नहीं रहेगा इसलिए आप अन्यत्र कहीं साध्य दिखाएंगे हेतु दिखाएंगे तभी तो अन्य व्याप्ति ग्रहण होगा तो ये अन्यत्र कहीं मिलेगा नहीं तो नहीं मिलने से इसलिए बेहतरी की व्यापति कहते हैं या न एवं तो न एवं जो साध्य अभाव वाला नहीं होगा जो साध्य अभाव वाला होगा वो हेतु अभाव वाला होगा तो न एवं अर्थात न साध्यवत न साध्यवत तो ता तो अभावत इसलिए न एवं एवं का अर्थ साध्यवत जो साध्यवत नहीं है वो हेतुवत भी नहीं होगा जहाँ साध्य नहीं रहेगा वहाँ हेतु तो नहीं रहेगा रहे इसलिए एवं का अर्थ साध्यवत जो साध्यवत नहीं होगा वो न एवं एवं का अर्थ फिर हेतु जो साध्यवत नहीं होगा वो हेतुमत नहीं होगा जैसे घट अभी घट में सात्मकत्वम घट में ये आत्म तो आत्मा रह जाएगा नहीं रहेगा तो घट में सात्मकत्व नहीं है और प्राणाधि नहीं है तो जो साध्य अभाव वाला हो गया वो हेतु अभाव वाला हो गया तो होने से अभी में चलेंगे पक्ष क्या है जीवन शरीरम। तो उसमें प्राणादि मत्व का अभाव रहेगा तो प्राणादि मत्व का अभाव का भी अभाव रहेगा रहने से सात्मकत्व का अभाव का भी अभाव रहेगा अर्थात आत्मा के साथ अर्थात आत्मा यहाँ साध्य हो जाएगा आत्मा क्योंकि सात्मा कम सह आत्म ना सह शरीर तब तो उसमें रहेगा आत्मा ठीक है जी हमसे ओम शंकर शंकर्युक